प्रणव होने ओ सांख्य दर्शन की 11वीं कक्षा पिछली कक्षा में विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रमाणों के प्रयोग की आवश्यकता बताई और प्रमाण तीन बताये प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द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 और जो विशेष कार्य हैं, उन पर आत्मा का भी अधिष्ठात स्वीकार तो किया जाता है तो ये विषय हमने कल देखा था पिछली कक्षा में आपकी ओर से प्रश्न आया है अति प्रसक्ति शब्द का क्या अर्थ है तो सूत्र 16 में ये शब्द आया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 क्या नाम है तुवंग देव, तुवंग देव जी स्पष्ट हो गया आपको अगला आपने पूछा है परिच्छिन्न का क्या अर्थ है सूत्र छिहत्तर के ऊपर परिचिन्न शब्द आया था तो परिचिन्न का मतलब है एक देशी एक देशी एक स्थान पर रहने वाला एक स्थान पर रहने वाले का ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा एक ही जगह रहता हो दूसरी जगह जाता नहीं हो ये एक का मतलब नहीं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 ऐसे तो आत्मा भी परिच्छि है आत्मा परिच्छिन है जीवात्मा परिच्छिन्न है वो विभू व्यापक नहीं है तो छिन्न का मतलब होता है कटा हुआ है जैसे छिन्न भिन्न शब्द सुनते हैं ना भिन्न मतलब तो अलग अलग टुकड़े हो जाए छिन्न मतलब कटा हुआ होना तो मान लीजिए ये कागज का टुकड़ा है अब वैसे तो कागज का टुकड़ा बड़ा होगा ना यह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 तो ये भी निष्काम भाव में जाएगा उद्देश्य क्या है उसके आधार पर सकाम निष्काम होता है ठीक है हाँ पिछले पार्ट में से कल के पार्ट में से किन्नी को पूछना तो सत्यविद्ध कोई ज्ञान सूत्र प्रश्न सूत्र संख्या तिरानवे और चौरानवे <hah> को देखिए प्रसंग प्रत्यक्ष का चल रहा था प्रत्यक्ष की सिद्धि का और उन्होंने कहा कि यदि यह प्रत्यक्ष का लक्षण ना माना जाए कुछ और किया जाए तो ईश्वर की असिद्धि होने लगेगी ये बानवे में, में सूत्र में कहा था ईश्वर की असिद्धि क्यों होगी अगर ये लक्षण ना माना जाए प्रत्यक्ष का भिन्न माना जाए तो ईश्वर की सिद्धि क्यों नहीं होगी तो बोले यदि भिन्न लक्षण होगा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 उसके ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं वो ही प्रत्यक्ष कहलाएगा तो मुक्त और बद्ध के अतिरिक्त तीसरा तो कोई ज्ञात होगा नहीं ज्ञानेन्दुओं से यानी ईश्वर का ज्ञान तो इन ज्ञानेन्दियों से होगा नहीं तो अन्य तरह का अभाव होने से और तो कुछ है नहीं तो फिर न तत्सिद्धि उस ईश्वर की सिद्धि नहीं कर पाएंगे हम प्रत्यक्ष प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती अ प्रत्यक्ष नहीं होगा तो अनुमान भी नहीं हो पाएगा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 ना बद्ध मनुष्य या ना अन्य कोई प्राणी तो फिर तो इस सृष्टि का कोई बनाने वाला ही नहीं हो पाएगा यूं ही ऐसा हमारे को आएगा सृष्टि बनी है उसका बनाने वाला कोई है फिर वो बनाने वाला कौन है ये सिद्धि ही नहीं कर पाएंगे सिद्ध ही नहीं हो पाएगा क्योंकि ईश्वर का ही ज्ञान नहीं हो पा रहा है इससे उभय तो था यानी दोनों ही तरह से मुक्त और बद्ध इनका असमर्थता हमें पता लगती है वो नहीं हो पाएगा सृष्टि की रचना नहीं हम युक्ति संगत ढंग से कह पाएंगे कि ये किसने बनाया हो गया इनको माइक दीजिए और आगे कोई पूछते हैं उनको माइक दीजिए बोलिए सूत्र संख्या इकसठ जो से तत्व बनाए हैं चौबीस तत्व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 तो सुश्रोत पंचभ भौतिक चिकित्सा भी करते हैं भूतों के आधार पर और वैसे चरक संहिता त्रिदोष व पित्त कफ के आधार पर भी चिकित्सा करते हैं वो सब होता है तो चरक संहिता में भी और आयुर्वेद के ग्रंथों में ये पुरुष कितना है तो वो 25 तत्वात्मक और 26 भी स्वीकार किया है वहां पर जब ईश्वर को अलग ले लेते हैं तो छब्बीस हो जाता है और पुरुष को भी छोड़ देना तो 24 तत्व होते हैं तो एक पुरुष को लेते हैं 25 होते हैं और ईश्वर को ले लेते हैं तो 26 होते हैं तो यहां पुरुष शब्द से आत्मा और परमात्मा दोनों का ग्रहण हम स्वीकार करते हैं चेतन तत्व पुरुष यानी तो चेतन तत्व एक ही अब जैसे प्रकृति नाम से उन्होंने एक गणना की है अब प्रकृति में तीन कण है सत्वर स्तंभ लेकिन वहां तीन गणना तो नहीं की उन्होंने और सत्व के भी बहुत सारे कण है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 यहां 26 तत्व होने चाहिए थे या पुरुष का भेद कोई सूत्र बनाते कि पुरुष से हमारा तात्पर्य जीवात्मा परमात्मा दोनों से है ये वहां स्पष्ट कुछ नहीं लिखा है इस आधार पर भी कहते हैं कि सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है लेकिन ये सूत्र आ रहे हैं और आगे भी आएंगे उससे हमें स्पष्ट होता है कि ईश्वर को तो ये मानते है बोले ठीक है अन्य कोई तो आगे देखते हैं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 कभी वृष्टि होती भी है और कभी नहीं भी होती है लेकिन इसको विपरीत करें कि जब जब वृष्टि होती है तब, तब तब बादल अवश्य होते हैं ये तो हमेशा हमें उपलब्ध होता है जब जब वृष्टि होती है तब तब, तब बादल होते हैं। तो अब ये जो संबंध किसी ने देख लिया है जान लिया है तो जो इस संबंध को जानता है उसको तो कहेंगे प्रतिबंध दृश्य प्रतिबंध को जानने वाला तो जो अनुमान करने वाला है अनुमाता है उसमें ये ज्ञान पहले से अवश्य होना चाहिए ये संबंध का ज्ञान उसको अवश्य होना चाहिए यदि ये नहीं है तो अनुमान नहीं कर पाएगा अब जिसने पहले ज्ञान रखा है कि धुआं होता है तो अग्नि धुआं अग्नि से उठता है तो अब जब कभी वो केवल धुए को देखेगा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 पहले उसने मन में प्रतिबंध है प्रतिबंध का ज्ञान है उसको धुएं और अग्नि का और अब धुए को देखा और धुएं से जुड़ी भी जो चीज अग्नि थी ये है प्रतिबद्ध उसका जो ज्ञान होना है यानी अग्नि का जो ज्ञान होगा धुए को देख करके इस ज्ञान को अनुमान का है वृष्टि को देख करके बादल का अनुमान ये प्रतिबद्ध का ज्ञान है ये जो ज्ञान है उसे अनुमान कहते हैं तो प्रतिबंध दृशह प्रतिबद्ध ज्ञानम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 ये पता है पहले से ठीक है जहां राग होगा वहां द्वेष भी होगा जहां राग होगा वहां द्वेष भी होगा जहां का मतलब जिस व्यक्ति में जिस वस्तु में ऐसा नहीं मान लीजिए किसी को मधुर चीज में राग है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 यही बात मिर्च मसाले पे लगेगी खटाई पे लगेगी घी के साथ लगेगी तो जिस दिन घी नहीं मिला तो उस दिन द्वेष लगेगा भोजन से सब जगह कर सकता है नहीं लक्षक बिल्कुल लगेगी ये आध्यात्मिक है ये सूक्ष्म बात है सीधे सीधे नहीं है लेकिन जहा राग होता है वहां विपरीत में विपरीत में द्वेश होता है विपरीत ये साथ में अंतर्भावित रखेंगे जैसे कि सुख के प्रति राग है तो दुख के प्रति द्वेष होगा ही सम्मान के प्रति किसी को राग है तो अपमान के प्रति द्वेष होगा ही उसका अपमान हो जाए तो द्वेष लगेगा उसको जी आचार्य जी बोलिए जितना गहरा राग है उतना ही गहरा द्वेष जितना गहरा द्वेष है उतने ही गहरे क्वेश्चन क्या मान्यता है आ, बिल्कुल ठीक है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 ये तो सामान्य है जी हलो सर इस अनुभूति है तो आत्मा है सुख दुख की अनुभूति या रागद्वेश आत्मा को होगा जी हाँ तो इस रागद्वेष और अनुभूति के लिए आत्मा का होना परमावश्यक है ठीक है यह वैश्वि आवश्यक है इसीलिए अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया न्याय दर्शनकार ने जहाँ सुख दुख की इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान इनको बता के उनका इससे आत्मा का अनुमान होता है वास्तन भाषा में भी जो उसको एक एक उदाहरण को देकर के खोला है वो अनुमान की प्रक्रिया ही है कुछ इस सूत्र में आपने जो व्यक्ति बताई है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 ये व्यतिरिक दोनों ये नहीं है तो वो भी नहीं ठीक है तो आगे देखिए अगला प्रमाण शब्द प्रमाण सूत्र संख्या 101 बोलिए आपदेश शब्द इसको शब्द प्रमाण कहा गया शब्द का मतलब यहाँ कोई भी ध्वनि है वो प्रमाण है ऐसा नहीं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 प्रमाण की कोटि में नहीं आता है तो प्रमाण की कोटि में कौन आता है तो इसके लिए इन्होंने विशेषण दे दिया आपदेश आप, तो आप तो का जो उपदेश है वो ही प्रमाण की कोटि में आएगा आप तो कौन है तो आप तो शब्द जैसे कि हम प्राप्त बोलते हैं प्राप्त शब्द बोलते हैं ना प्राप्त हुआ तो प्रकर्ष रूप से आप तो प्राप्त वो क्या कोई शब्द है इसमें प्र नहीं है तो आप तो। जिसको उपलब्धि हो गई है जो चीज जैसी थी वैसा उसको उपलब्ध हो गया है। प्राप्त हो गया है तो जिसको उपलब्धि हो गई है साक्षात हो गया है उस व्यक्ति को आप कहा गया और उसके द्वारा जो बात कही गई है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 बताइए कौन कौन कह रहे प्रतिदिन देखते हैं प्रणाम आप प्रतिदिन हम अनुभव करते हैं सुख दुख का सुख दुख का तो अनुभव कर रहे हैं जी। आत्मा का तो ये है ना? सुख तुख कर तुख कर? आत्मा का अनुमान कर रहे हैं आत्मा का अनुमान नहीं प्रत्यक्ष की बात कर रहा हूँ मैं देखिए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 ये कौन सा अनुमान है तो ये सामान्योदृष्ट तो अनुमान है न्याय दर्शन में वो तीन भेद किए हैं इसके और तीन के भी दो प्रकार किए हैं। उन सब की चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे बस इतना समझिए कि अनुमान का एक प्रकार है ये सामान्योदृष्ट तो, तो जो हम मूल प्रकृति और आत्मा का अनुमान करते हैं वो अनुमान में कौन सा अनुमान है तो कहा सामान्य तो दृष्टा उभय सिद्धि सामान्य तो दृष्ट नाम के अनुमान से दोनों की सिद्धि होती है ये इस सूत्र का अर्थ हुआ जी, जी इसमें आत्मा और परमात्मा दोनों के लिए उपलब्ध शब्द हैं जी तो आत्मा और परमात्मा में गुम तो बिल्कुल अलग अलग हैं बिल्कुल अलग अलग नहीं तो फिर... बिल्कुल शब्द मत बोलिए उस दिन भी चर्चा हुई थी बिल्कुल का मतलब पूरे पूरे बहुत कुछ अलग बहुत कुछ अलग है ये ठीक है, है। कुछ समानताएं भी हैं ठीक है आप आगे बोलिए तो इनके परमात्मा के लिए कुछ अलग शब्द नहीं होना चाहिए अलग शब्द भी हो सकता है है ना आप परमात्मा शब्द बोल ही रही हैं ना नहीं, एक के लिए आत्मा बोल रही हैं एक के लिए परमात्मा बोल रही है, है। तो वो भी प्रचलित है उसके लिए जीव शब्द है उसके लिए ब्रह्म शब्द है पुरुष भी है स्त्री और पुरुष में भिन्नता होती है फिर मानव शब्द दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है तो मानव शब्द एक क्यों हो गया जब स्त्री पुरुष में भिन्नता होती है खूब मानव शब्द है क्योंकि खूब प्रचलित है अच्छा बच्चे में और युवा में और वृद्ध में भिन्नता होती है अलग अलग शब्द भी है व्यक्ति सबको मनुष्य एक ही शब्द क्यों दिया जाता है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 एक दृष्टि से पशुत्व के दृष्टि से दोनों समान है और गाय और भैंस नाम दे रहे हैं तो अलग अलग है ऐसे पुरुष में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और जी ये हम इसी प्रकार से परमात्मा को भी सिद्ध कर सकते कर सकते तो उसकी मैंने चर्चा नहीं किया चूंकि हम भाष्य नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये जहाँ ये सूत्र है उभय सिद्धि प्रमाणार्थ तदुपदेश तो भाष्यकार ने तो बताते हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण से तीनों की सिद्धि अनुमान प्रमाणों से तीनों की सिद्धि शब्द प्रमाण से तीनों की सिद्धि। वो व्याख्या करते हैं, होती है वो बोली थु, तो, थु, तो, प्रतिक्रिया जी, जी हाँ बिल्कुल ठीक है वो प्रतिक्रिया हमारा राग और द्वेषी है हमारा प्रयत्न है राग और द्वेष है प्रतिक्रिया दोनों तरह से हो सकती है अनुकूल प्रतिक्रिया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 अच्छा आपके पास है नहीं कौन बोल रहे थे बोलिए तकलीफ तो शरीर को भी दिखाई देती है महसूस भी होती है जो भी मानसों को तकलीफ है आदि में आगे जो भी होती है शरीर को तकलीफ होती है बेशक अभी आध्यात्मिक भाषा में तो शरीर जड़ है लेकिन अनुमान प्रमाण अनुमान क्या मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण है की शरीर को दर्द हो रहा है ठीक है मरा हुआ शरीर हो तो, नहीं, तो इतना जान नहीं जान गए नहीं तो उसका प्रयोग करना है ना तो अगर नहीं मेरी बात सुनिए अभी आप कह रहे हैं शरीर को होता है तो मरे हुए शरीर को भी आप सुई चुभोगे तो दर्द होता है जीवित हो तो नहीं जीवित मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो आप आप जीवित पे जा रहे हो जीवित तो जीवित, तो <laughs> जीवित को जीवित को जीवित को होता है ये ठीक है आपकी ये प्रतिज्ञा नहीं थी कि जीवित को होता है या मरेवे को होता है आपका ये कहना था शरीर को होता है आत्मा को नहीं होता आपका कथन ये था आप उस शरीर को छोड़ के जीवित पे मच जाइये तो, तो जीवित की बात कर रहे हैं आपने शरीर का है अब बताइए का तो इतना ज्ञान हो गया कि कोई होती वो शरीर है या नहीं है हाँ या ना मैं उत्तर दीजिए तो है।, है तो अगर शरीर को होता है अब यह अनुमान का प्रयोग करेंगे अनवय व्याप्ति से जहाँ जहाँ शरीर होता है वहाँ वहाँ सुख दुख होता है ठीक है हाँ बोल रहे है? तो मरे हुए मैं आत्मा, आत्मा शब्द तो बोल ही नहीं रहा हूं मैं तो शरीर बोल रहा हूं अब ये व्याप्ति देखिए वो प्रतिबंध दृश्य है प्रतिबद्ध ज्ञानम अनुमानम अनुमान कैसे करते हैं क्या इसमें व्याप्ति हो रही है कि जहां जहां शरीर होता है वहां वहां सुख दुख होता है नहीं नहीं होती है ना मरे में मरावा शरीर है वहाँ शरीर तो है लेकिन सुख दुख की अनुभूति नहीं देखी नहीं। जाती हो क्या दूसरा शरीर जड़ है या चेतन है नहीं आपके कहने से तो मान लेते हैं ये कोई ये ये बात नहीं हो चर्चा करते हैं अभी देखो तो इस भाषा को मत बोलिए कि मैंने कहा इसलिए मान रहे हैं आदमी को प्रमाणों से सिद्ध हो रहा है इसलिए मान रहे मैं यू कुछ भी बोल दूंगा आप मान लेंगे क्या मान लेंगे क्या अभी मैं एक दो उल्टी बातें बोल दूं। आप मानेंगे क्या मैं कहूंगा देखो आपने हरे कपड़े पहन रखे हैं। मानेंगे आप? आपने सफेद कपड़े पहन रखे हैं मैं ये बोल दू आप मानेंगे क्या तो मेरी बात मानते हैं ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है और प्रमाण की बात है वो माननी पड़ती है वो मानते हैं प्रमाण किया है भाई इसका कोई उत्तर नहीं है ये तो मानना ही होगा नहीं, के तो बात ठीक है अभी रुकी है। दूसरी बात बताइए कि अनुभूति जड़ को होती है या चेतन को होती है चेतन को, है। चेतन, को, है। चेतन, को है। चेतन को होती है अच्छा शरीर जड़ है या चेतन है शरीर जड़ है या चेतन है के बाद तो जड़ है, अभी तो चेतन है अभी तो ठीक है ये कैसे इसको है? ठीक है चेतन के समान दिखाई दे रहा है। ठीक तो बस यहाँ थोड़ा व्यवहार में ही हमें समझना है प्रती तो हमें यही होगी कि पैर में दर्द हो रहा है सिर में दर्द हो रहा है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 वो चेतन ही अनुभव करता है उसको इतना ही मानेंगे ठीक है अच्छा ये जो होते हैं या कर्म से वो चित्त में मानते हैं तो ये फिर भोग आत्मा क्यों मानते हैं आत्मा को पहले चित्त में आगे आएगा इसका आगे आएगा अगले दो सूत्र आ रहे हैं वो प्रसंग चलेगा की भोक्ता इसको क्यों मान रहे हैं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 ये तो ये कहते आत्मान। कुछ खाती भी नहीं ना पी ना धरती आत्मा वैसे कुछ नहीं करती भुख्ता वैसे होगी कौन खाता है ये है। शरीर खाता है शरीर खाता है शरीर कैसा लगे है <laughs>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 अनेक से जो अनेक चीजों से मिलके बना होता है उसको कहते हैं संघत वो कोई अपने लिए होता है क्या दूसरे के लिए होता है वो जिसके लिए होता है भोग उसी के लिए इसके अपने के लिए है ही नहीं ये अपने लिए होती ही नहीं है चारपाई कभी अपने लिए नहीं होती है खुद के लिए नहीं होती है चारपाई ठीक तो है लेकिन आत्मा लोग का ना ना ना रोल है है इसको ना ना ना इसको भूख प्यास से वो ये महसूस करना ही भोग है आपने खुद ने जो स्वीकार किया ये जो क्या ना चिदवसानुभोग भोग की समाप्ति ये जो महसूस करना है सुख और दुख भूख और प्यास शरीर अनुभव करता है या आत्मा अनुभव करेगा अनुभूति तो चेतन को ही होगी ना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 ये तो खुराक अच्छा तो आत्मा को तो आप नित्य शुद्ध बुद्ध मान रहे हैं, ठीक है असंग है तो उसको आध्यात्मिक खुराक की भी क्या जरूरत है वो तो खुराक वो वो तो नित्य है तो के लिए। खुराको तो... ठीक है तो उस दृष्टि से आत्मा के लिए वास्तविक खुराक वो है लेकिन शरीर चलाने के लिए ये जो आध्यात्मिक खुराक भी ले रहे हैं अभी भोजन बंद करवा दीजिए यहाँ पर भूखे भजन न हो गोपाला अब वो शिविरार्थी बोल रहे थे एक दो दिन पहले बोले कई जने शिकायत कर रहे हैं कि प्रातराश बहुत कम मिल रहा है <laughs> वो बोलते हुए जा रहे थे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 भी थोड़ा के लिए मुझे दूर, दूर, दूर, दूर, दूर, दूर, दूर रखवाइए थोड़ा सा ये जो नहीं कर रहा है कि शरीर को तो होता है या आत्मा का होता है तो मेरा केवल यह है की आत्मा का, तो का होता है शरीर का होता आप देख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 आगे चलते हैं ये जो है, है या चित, चित। जीव में जो किसका मनिजी ने जिक्र किया उससे ही अनुभवी होती है तो ये शरीर मात्र उपकरण है जैसे कोई टीवी रखा हुआ है बिजली तो भी उसमें आई हुई है जब तक देखने वाला लोग दबाकर उसका रक्सोच्चार करके पट्टी नहीं गया तो फटो चीज दिखाई देगी विशेष चीज़ दिखाई देगी जो विशेष चीज उसको प्रोग्राम देखना चाहता है वैसा ही मतलब सब तो भोग किसको होता है तो जो वाला है। उसको कौन है वो चेतन होगा चेतन ही ठीक है वही बात चल रही है तो जो वो, तो, वो उत्तर मैं दे रहा हूँ वो प्रश्न तो आपका एक उस्टरस्थ था बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ आ गई बात बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है आपने एक प्रश्न रखा उसका उत्तर तो मैं दे देता उसके बाद जो आपने बोला वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं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 आचार्य जी मैं ये जानना चाहती थी कि थी इस सूत्र से एक हम अपने लिए विवेक तो जागृत कर सकते हैं ये सूत्र उस विवेक में काम आ सकता है क्या हम ये अनिवृद्धि करें जैसे भोग चेतन पर जाकर ही समाप्त होते हैं। तो ये जो कुछ भी दुख मिल है ये मेरे चेतन के लिए ही किया जा रहा है तो मैं उसे ग्रहण ना करूं क्योंकि ये चेतन तक ही आना है और मैं इसे ये मानकर चलू ये जो कुछ भी दुःख आ रहा है ये चेतन तक आ रहा है तो मुझे नहीं लेना चाहिए तो क्या ऐसे हो सकता है कि विवेक से हम उस दुखों दुखों को दुख कर सकते नहीं।, नहीं ये उस शैली से कई जने बोलते हैं यहाँ तो ये बताया जा रहा है जितना भोग है वो चेतन तक आएगा ही आप जो कह रही है वो एक उस शैली में लोग जो बोलते है उससे जो तात्पर्य निकलता है वो बोल रही है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 कर्ता भी माना जाता है लेकिन एक दृष्टि से क्रिया न होती है उसमें क्रिया नहीं होती इस दृष्टि से वो क्रिया रहित है कर्ता रहित कर्ता नहीं है तो अकर्तुर अकर्ता को भी फलोपभोग फल का उपभोग होता है किसके समान अन्नाद्यवत आद्य यानी खाने योग्य अन्न के समान भोजन कौन बना रहा है अभी शिविर में आचक बना रहा है।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 नोभयम तत्वाख्याने। जब तत्वज्ञान हो जाता है विवेक हो जाता है तब नो भयम ये दोनों ही नहीं होते हैं। दोनों कौन कौन एक तो भोक्तृत्व भोग भी नहीं होता है और कर्तृत्व यानी कर्तापन भी नहीं होता है जब विवेक हो जाता है तो ना तो कर्म होते यानी उसके कर्म कर्माशय में नहीं जाते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 तो नो भयमच तत्वाख्या तत्व तो ज्ञान होने पर ये दोनों नहीं रहते किन्हीं को पूछना है तो पूछिए बोली बोली जैसे नहीं आप बोलिए अच्छा जी ये बात तो सिद्ध हो गई की हम जो भी काम करते हैं उसका आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है लेकिन जैसे शरीर में रोग लगते हैं शरीर भोगता है लेकिन हम अब ये बात करें कि चिंतन भोगता है चेतन ऊपर मतलब आत्मा तक जाकर सभी भोग समाप्त हो जाते हैं तो क्या ये सब जब दुख सुख सुख नहीं तो दुख आत्मा तक पहुंचते हैं तो उससे आत्मा पर कोई प्रभाव पड़ता है उससे कोई कमजोर होती है या कोई ऐसा कुछ प्रभाव पड़ता है उसका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 इस रूप में आत्मा पे पड़ता ही है स्वस्थ होता है तो हितकर प्रभाव आता है वो आत्मा पर। लेकिन उसकी रचना में कोई अंतर नहीं आता है क्योंकि वो निरवय है वो नित्य पदार्थ है उसमें वो जो सदा नित्य ही रहेगा लेकिन इस सुख दुख के रूप में ही उस पर प्रभाव आता है और वही बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसी आधार पर उसके राग और द्वेष बनते है भोग भोग तो पहुंचेगा चाहे चाहे वो योगी हो वो हो और इसमें इसे तो साथ में दिया कि तब तब जाता नहीं तो साथ यहां भाव एक तो होता है सामान्य ठीक है एक है कि जब विवेक हो गया किसी को अब वो मुक्ति में चला गया अब उसको ये सांसारिक भोग कुछ नहीं होंगे न कर्तृत्व तो होगा न भोक्तृत्व तो होगा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 और नितांत भोग से मुक्ति तो शरीर के छूटने पर ही होती है शरीर के रहते जो कुछ व्यवहारिक जितना होना है उतना तो उसको होता रहेगा ठीक है पूछिए श्यामरजन अच्छा जी आपने जो मतलब कर्म का जो फल है उसको भी भोग में ली हाँ कर्म का फल भोग में आता है ना तो स्वामी जी ने कहा है कि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 अपनी कर्तव्य करने में करूँ चाहे दोनों कर्म कर्तव्य होती है इसलिए सभी तो और बता दी है उनकी पंडित उदाहरण उदाहरण उदाहरण नहीं रखिए केवल केवल अपनी बात रखिए आप कुछ में आ गया था की ये खत्म हो रहे हैं आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न रखिए केवल अथवा यू बोलिए कि मैं अपनी कुछ बात कहना चाहता हूँ अच्छा। बोलिए तो पहले बात करते फिर में एक लक्षण होता क्या है बोलिए बिना बिना उदाहरण के बोलिए बिना उदाहरण के बोलिए आप पहले मूल बात बोलिए हाँ। चिट्ठी क्या है। फिर से बोलिए चिट्ठी तार की क्या कहती है शक्ति चिती। हाँ चिती शक्ति। आ, वो चितिशक्ति अपरिणामिनी जो बात आती है योग दर्शन हाँ। में तो वो चिति शक्ति भी तो क्या ये सब तक जी हाँ वो चिति शक्ति चेतन को ही कहते हैं वो आत्मा ही है चिति शक्ति चेतन आत्मा यानी जीवात्मा ही है और भोग वहां तक पहुँचते हैं ठीक है और कोई तो नो भय च तत्वाख्या तक का हमारा ये पाठ हो गया आगे फिर अगली कक्षा में देखेंगे प्रणवता में सभी को सादर अभिवादन ओम शो दो मिनट के लिए रुकेंगे एक तो आप लोग जो प्रश्न करते हैं आप केवल हाथ खड़ा कीजिए बोलना कुछ नहीं है अपना ओम ओम आप बोलें, मेरी तरफ ध्यान आए आप केवल हाथ खड़ा कीजिए आपको शब्द कुछ भी नहीं बोलना है वो तो सब रिकॉर्डिंग में भी जाता है और आपका हाथ खड़ा किया आपने मैंने देख लिया और फिर भी यदि मैं आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूं तो बस चुप बैठिए कई बार मैं इसलिए नहीं देता हूं कि जो अनुचित ढंग से पूछते हैं माइक आया नहीं है तो भी पूछेंगे तो मैं कई बार नहीं भी दूंगा ध्यान अनेक बार ये बातें आई चुकी है कि माइक आने पर ही बोलना है और फिर भी अगर आप बोलेंगे और मैं ध्यान नहीं देता हूं तो ये करें कि कुछ ना कुछ मेरे को करना है और धैर्य रखिए थोड़ा आने पर और यदि मैं दूसरे से पूछ रहा हूं आपको एक बार भी मना किया कि भाई अब मत पूछिए तो आग्रह मत कीजिए कि नहीं बेस एक और एक मिनट और ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए लिख करके दे दीजिए बाद में होगा बाद में करेंगे क्योंकि कई बार मुझे ये भी होता है एक व्यक्ति बा, अनेक बार पूछ रहे हैं दूसरा व्यक्ति कोई कभी एक बार पूछ रहा है पूरी कक्षा में या कई दिन में एक बार होता है तो उनको पहले देना होता है नहीं तो कुछ ही व्यक्ति अधिक पूछते रहेंगे यदि भी आप में से कुछ जो पूछने वाले हैं अधिक वो पूछते स्वागत है उनका लेकिन यदि मेरे को दिखाई देता है कि ये व्यक्ति कभी पूछता नहीं और अभी पूछ रहा है तो मैं उनको पहले अवसर देने के लिए करता हूं कि भाई ये पूछ रहे हैं तो एक ही पूछ रहे हैं तो ऐसे औरों को भी पूछने का अवसर मिले इसलिए जो ज्यादा पूछते हैं उनके किसी प्रश्न को रोकना होता है कभी और अपनी बात को केवल प्रश्नों को पूछिए आपको किसी बात की पुष्टि के लिए प्रमाण देने की जरूरत नहीं यहाँ पर वो आपको यहाँ प्रमाण हो गए सामने वाले भी मान रहे हैं। आपको जिज्ञासा हो कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं इसलिए पहले अपना प्रश्न रखना चाहिए अगर आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और फिर अगर हम कहते हैं भाई आप ये क्या कह रहे हो तो उदाहरण प्रस्तुत कीजिए उदाहरण बाद में उदाहरण तब देना है जब आवश्यकता हो प्राय बातचीत में हमारी क्या शैली होती है हम बात को तो मूल बात को तो रखते नहीं कि कहना क्या चाह रहे हैं उदाहरण देने लग जाते हैं आप गाँव वालों के बीच में बात देखेंगे तो ऐसा होगा वो कुछ वाक्य कहने लगेंगे कह नहीं पाएंगे उदाहरण देने बैठ जाएंगे पहले अपनी बात को प्रतिज्ञा को रखना होता है अपने वक्तव्य को स्टेटमेंट को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं बुद्धिमानों के बीच में दार्शनिकों के बीच में ऐसे ही बात करनी होती है समझदारों के बीच में ऐसे ही बात होगी पहले अपनी बात को रखें दूसरे का दिमाग को बन जाना चाहिए कि आप क्या कह रहे हो आपकी दिशा क्या है आपके सारे उदाहरण को वो उसी दृष्टि से देखेगा जो आपने पहले कहा है अब आप उदाहरण दे रहे हैं उदाहरण तो न जाने किन किन चीजों के होते हैं वो उदाहरण में आप कहना क्या चाह रहे हैं वो जब तक आप मुख्य बात नहीं कहेंगे पहली दूसरे का मन इधर उधर भटकता रहेगा ये क्या कहना वो अनुमान लगाता रहेगा अ दिशा भटकती रहेगी इसलिए अच्छी शैली क्या होती है पहले अपनी बात को रखें कि मैं इसकी पुष्टि में कह रहा हूं उसके लिए ये प्रमाण है मेरी प्रतिज्ञा ये है मैं ये मानता हूं उसके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ मेरा प्रश्न ये है उसके लिए मैं तो एक कहने की शैली होती है बातचीत की उसमें हम कम समय में कर सकते हैं और कभी भी आप जब बोलते हैं आपकी बात मैं सुन लेता हूं सुनने के बाद में जब मैं बोल रहा हूं तो वो सामान्य बातचीत की तरह से उसको नहीं व्यवहार करें कि मैंने एक बात कही जो आपके प्रतिकूल आ रही है तो तत्काल बीच में बोलने लगते है सामान्य बातचीत में भी नहीं करना चाहिए वैसे लेकिन यहां तो आपको बिल्कुल नहीं करना है मेरी बात पूरी हो जाए आपको कोई बात उसमें प्रतिकूल लगती है उसको ध्यान रखिए मन में उसके लिए आपको पूरा अवसर है आप पूछ सकते हैं लिखित में दे सकते हैं प्रतिप्रश्न कर सकते हैं। कोई बात गलत कही गई है आपके पास कोई उचित प्रमाण है आप दे सकते हैं उसका स्वागत है तभी मना नहीं है लेकिन वो शिष्ट तरीके से होना चाहिए व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए नहीं तो क्या होगा मैं एक बात रखी आप एक बात रखेंगे फिर वहां कोई नई बात निकल के आएगी मूल बात तो इधर की उधर रह जाएगी और कई बार आपके बीच के कुछ प्रश्न जो तत्काल उठते हैं मैं जब पूरी बात करूंगा उनको संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भी मैं बोल रहा होता हूँ कि ऐसा सोचते हैं ऐसा मानते हैं तो जब सारी बात समाप्त तो हो जाएगी हो सकता है आपके वो बीच वाले प्रश्न ही नहीं उठें मैं उसी के बारे में आगे बोलना चाह रहा हूं और आप उसको बीच में ही फिर से प्रश्न उठाते हैं उसकी आवश्यकता ही नहीं रहती अधिकांश मैं ये प्रयास करता हूं कि जो मुख्य प्रश्न होता है उससे आसपास संबंधित जो प्रश्न उठ सकते हैं उनको लेके मैं वैसे ही स्वयं आगे होके बता देता हूँ फिर भी आपका कोई प्रश्न बचता है तो आप अवश्य पूछें प्रश्न पूछने के लिए कभी मना नहीं किया जाता लेकिन उसकी हमारी एक व्यवस्था मर्यादा के अनुरूप हमें करना चाहिए